हम पूर्ण शंकर मुख्यमें कृष्ण शरम शंकर्यशवचायक्षे भगवंत पुनः पुनः की मूर्ति के दक्षिणा दक्षिण एकादश हो गया वैसे एकादश चले गए अग्रह्यान कर्म अधन भगवत तेष् अग्रह विधा तस् राग देशों नवत तभी तस् राद सर्वेश प्राणीषु अग्रह इच्छा का विषय जीव है। उनके तो ज्ञान और कर्म के अनुसार ही भगवान अनुग्रह करते हैं उनका चिंतन ध्यान कर्म भीत निषिध कर्म उसके अनुसार जो कोई चाहता है मुख्य चाहता है तो उसको मुख्य कोई ज्ञान चाहता है कोई अर्थ निवृत्ति चाहता है कोई कर्म भी करता है अपने ज्ञान कर्म के अनुसार ही भगवान उसके ऊपर अनुग्रह विधान करते पाप कर्म करेगा तो उसको दंड देकर फिर ठीक करेंगे तो उसके अनुसार ही भगवान अनुग्रह यदि करते हैं इसके कारण रागद्व यदि नवे तो ईश्वर में रागद्देश नहीं क्योंकि उनके कर्म के अनुसार उनको फल देते तब वो सिद्ध हुआ तो रागादेव भावादेव तो ईश्वर में राग द्वेष ही नहीं ये रागद्वेष यदि नहीं है सबके लिए समान है सर्वेश्व प्राणी सुख अनुग्रह इच्छा तुल्य प्राप्त सब प्राणी में अनुग्रह बराबर है नशा चो सत्यामे वो फल से संपादन सामर्थ्यम तो भगवत तो महत्व मुख्या क्या फल से प्रदान शक्ति इतम यदि ऐसे इच्छा है स्व प्राणी के ऊपर अन। अनुग्रह करने की इच्छा है तस्म सत्यामे इच्छा है ईश्वर की इच्छा अनुग्रह करने की इच्छा होने पर फल से संपादन सामर्थ्य हुन। इच्छा होने पर भी ईश्वर थोड़े अल्प फल देने के लिए सामर्थ्य सामर्थ्य अल्प देने में ने। देने न तो भगवत तो महत्व मुख्या आख्य से फलों से प्रदान शक्ति मुख्या नाम का जो फल है मुख्या आख्य फल है मरा फल है उसको दान करने के लिए शक्ति नहीं है इतनी न्यूतम अशक्ति नावक रहनी चाहिए फल से प्रदान शक्ति न इतने नगवान के इसे सामर्थ्य नहीं है बड़ा मुख्य नाम को फल देने में सामर्थ्य अप्रतियहत ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मत तस्व सर्व फल प्रदान और उनके ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति अप्रतियहत है प्रतिबंध युक्त नहीं जीव चाहता है कुछ करना चाहता है क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति उसे में तो प्रतिबंध होता है परमात्मा में तो अप्रतिहत है सर्वत्र अप्र कोई बाध नहीं प्रसर तो है सर्व विषय ज्ञान इच्छा क्रिया सर्वत्र सर्व ज्ञान नित्य तव शक्तिमतव शक्ति मतस्तम युक्त अप्रतहत ज्ञान इच्छा तव सर्व। अप्रतहत ज्ञान इच्छा क्रियाशक्ति मत अप्रिय ज्ञान क्रिया माल ईश्वरी सर्व फल प्रधान सामर्थ्यार्जुन करता है तव शक्ति मतस्तव प्रदान सामर्थ्यात् सर्व फल प्रदान कर सामर्थ्य तथाच स्वर्ण तथा यथोथ तो यदि अनुग्रह करने की इच्छा है तो, तो और आप साम सामर्थ्य ही सामर्थ्य है और अनुग्रह करने की इच्छा है तो सर्वे फलगु फलाद अभ्युदयाद विमुखा मोक्ष में अपेक्षा ज्ञानन तामे किमित न प्रतिपद्यर चोदय अर्जुन पुछह आपकी अग्रह करने की इच्छा है और सब मोक्ष फल देने के सामर्थ्य भी है तो व्यर्थ जो फल है स्वर्ग सुख आदि फल है फल भी है तो नहीं फल है इसे ही फल भान होता है व्यर्थ होकर लीन हो जाता है इससे विमुख हो करके अभ्युदय से विमुख होकर के सब मोक्ष की इच्छा करते हुए अपेक्षा करते हैं। ज्ञान है न तो हम एवं किमित न प्रतिपत्त ज्ञान के द्वारा आपका वजन कर क्यों नहीं करते इसी प्रश्न करते यदि भाष्य में यदि तव ईश्वर से रागादिदोषाभा प्राणी स्वामी जिगृक्षाया तोल्याल सयि सती वास्वी ज्ञानन मुख्यो सत कस्मा सर्व, सर्व प्रतिप्य है <laughs> आदि राग देश दिखाई सर्व प्राणियों में अनुग्र इच्छायाम अनुग्रहीम तुल्याम सब प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपकी इच्छा बराबर है क्योंकि समान है और इच्छा होते होते आपके सामर्थ्य भी सर्व फल प्रदान सामर्थ्य समर्थ्य सर्व फल प्रदान कर सब को मुख्य देश होते है इच्छा भी है और सामर्थ्य भी है तो सामर्य पर सब लोग आपका भोजन करना चाहिए क्योंकि आपकी इच्छा है सबको अनुग्रह करने के रूप में सबके ऊपर समर्थ तो सब लोगों से यही विचार करना चाहिए वासुदेव सर्वम इति बहु नाम जन्म नाम ज्ञानदान प्रबद्धते वासुदेव सर्व स्व महात्मा सुदुर्लभ सब वासुदेव परमात्मा ही ब्रह्म इदम आत्मेव सर्व सर्व ख ब्रह्म वासुदेव सर्व एक अर्थ है सब कुछ एक ही तत्व अपना ब्रह्म हो गए इसी ज्ञान से ही मुख्य जो मुक्ष चाहते है मुख कर मोक्ष कस्मत सर्वे न प्रतिपद्ध आपका ही भजन आपका ही चिंतन क्यों नहीं करते सर्वत हो आप ही ऐसा क्यों नहीं करते क्यूँकी ज्ञान भी एक चतुर्विधा को दे जना से कुछ जना से कृतना हर तो जिज्ञास ज्ञान भी भजन करता है इसी ज्ञान से अब कहीं भजन करते हैं? करन क्यों नहीं करते ये संक्राम पर इस तो तब तक कारण करके भगवान कहते है टीका मी मोक्ष अपेक्षा अभाव तद उपाय तो ज्ञान वही मुख्याद भगवत प्राप्ति अभाव हेतु तथा न भगवान हेतु क्या कहते मोक्ष की इच्छा जानी नहीं है तो फिर ज्ञान से भी मुख्य होंगे मोक्ष अपेक्षा क्यों नहीं बहुत करने की इच्छा है और नाचने की भो करने की जीने की चाहे मुख्य नहीं चाहते अब मुख्य नहीं चाहेंगे तो फिर उसके उपाय हो तो ज्ञान भी नहीं चाहेंगे उपाय हो तो ज्ञान आते भी मुख्य आदि भी मुख्य हो जाते है कोई कहते नहीं उससे क्या मिलेगा मुख्य मिल जाए तो क्या हो गया क्योंकि यहाँ के बाकी तो भाई मुख्या आता है भगवत प्राप्ति अभावी हेतु अभी तक आना भगवत प्राप्ति नहीं क्यों होती उसके लिए हेतु का हेतु अभी तक समाधान सुनु सुनु तमण सिंध यजंत चिप्रं मनुषे लोके, लोके। सिद्धिर्भवती कर्मजा, सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मण सिद्धि कांशंत यह देवता यजंते कर्म के फल चाहते हुए कर्म से सिद्धि फल प्राप्ति इच्छा करते हुए यह देवता यजंते इस लोक में देवता क्या याग आदि करते हैं क्योंकि ये अस्मत मानुष लोके कर्मजा सिद्धि क्षिप्र कर्मजा कर्म सिद्धि कर्मजन फल शीघ्र हो जाता है इसलिए फल की इच्छा करते देवता आदि आराधना करते है फल प्राप्त करते मोक्ष चाहते।, चाहते हैं टीका कर्म फल सिद्धिम इच्छता किमित मानुष लोके देवता पूजन मिच्छते तथा कर्म फल के जो चाहते ये मनुष्यलोके में देवता पूजन क्यों करते हैं ऐसा संक्रांत से करते हैं क्षिप्रम हि मनुष्यलोक सिद्धि कर्म जा भाष्य में कांक्षत अभ्य इच्छा करते है कर्मण सिम सिल निष्पत्ति का प्राथयन फल सिद्धि चाहते या जन्ते या देवता या येवता या करते पूजा करते योके देवता ठीक इंदिराग्निया कर्म फल संपत्म विभागदर्शनना तदर्शन कारण आत्मा ज्ञान वेदारण्य की श्रुति कर्मफल संपत्थ जो कर्म फल प्राप्ति चाहते हैं कर्मफल संपत्ति प्राप्ति सिद्धि अर्थिनाम चाहने वाली जो कर्म कर्मफल चाहते हैं यष्टि ष्टव विभाग दर्शन यष्टि या करने वाले हम यष्टव देवता आदि, वेद बुद्धिवन पर ही कर्म करते कर्म पर चाहते तब दर्शन में कारण भेद दर्शन में कारण क्या है भेद ज्ञानी के लिए कारण क्या है आत्मा ज्ञानम आत्मा ज्ञान आत्म ज्ञानी, आत्मा ज्ञान आत्मा अज्ञान अज्ञान होने से वेद बुद्धि वेद बुद्धिवन से करता गोता यष्टि यष्ट बुद्धि तभी कर्म होने इसमें बृहदारण्य की श्रुति उदाहरण देते अथ यो अन्यम देवता अन्यो असो अन्यो अहमअस्मृति न स यथा पशु एवं सदैवाना श्रुते ये बृहदारणी के माया यो अन्यम देवता अन्य देवता की उपासना करता है मेरे से भिन्न है अन्य असो अन्यो अहमअस्मृति असो मेरे ध्येय मेरे, मेरे से भिन्न है मेरे से भिन्न जहाँ भेद बुद्धि है नशेद उठी नहीं जानता है भेद बुद्धि नहीं एक ही तो है जहाँ भेद बुद्धि से इसे उपासना करते है कर्म करते हैं ने यथा पशु एवं देवाना, जैसे पशु मनुष्य का उपकार करता है इसे देवताओं का उपकार करता है याग आदि कर, पूजा करता है फल प्राप्त करता है वो देवता उसका अनुग्रह करते ये भी उनका उपकार करता जैसे पशु के लिए इसी प्रकार पशु तुल्य तो गया भेद बुद्धि करने वाले अविद्या अविद्यापक अथ अथ यो अन्या अनुदेवता जो अथ शोधाया विद्या प्रकरण ज्ञान प्रकरण था अविद्या में कहते अविद्यावस्था में वेद बुद्धिवती अथ दिया अविद्या प्रकरण आरम करने के लिए अथ उपासना अनुदेवता उपास उपासन भेद दर्शनम उपासना क्या चिंतन भेद दर्शन है उसका अनुवाद करके उसे कारणम आत्मा ज्ञानम त्री दर्शे नही जाए आत्मा ज्ञानम तत्र कारणे आत्मा ज्ञान आत्म अज्ञान ही कारण देखाते वो नहीं जानता है नशभेद कांसान है यथास्मदादि नलबहनादिना पशु पशुपकार करता है एवं नो का हल बहनादिना हलवन हल किचना शकट किचना पशु उपकृति एवं आज्ञा देवादि न देवतादि का उपकार करता है यागादिवी याग आदि से यागवना उसको फल देते यथा पशु एवं सदेवना के फलाकांक्षी निन्न देवताजिन ज्ञान मार्ग नपेक्षते तत्व उत्तराधम उत्तर तीन शंका है फल इच्छा करने वाले होकर के भिन्न देवताजिना अपने से भिन्न देवता इनकी याग पूजा की करते याजन, याजन करते, ज्ञान लाग की अपेक्षा क्यों नहीं करते ये संकाम से तक में उत्तरार्धम उत्तर तो नहीं रहती उत्तरार्थी क्षिप्रम ही मानुष्यलो के सिद्धि भवती कर्मजा उसका उत्तर उसे कहतेम वास्तम तेषा में भिन्न देवताम फलाकांक्षी नाम शीघ्र शीघ्र मनुष्य लोके ही शास्त्राधिकार शीघ्र फल प्राप्त होता है उनका भिन्न देवता या जी नाम अपने से भिन्न देवता उनके ब्याह करने वाले फल चाहने वाले फलाकांक्षी नाम क्षेत्रों का शीघ्र ही कहा शीघ्र ही फल प्राप्त होता है मानुष्य लोके मानुष्य लोके क्यों कहा मनुष्य लोके ही शास्त्र अधिकार शास्त्राधिकार मनुष्य लोके में इसे मानुष्य लोके कहा टीका में यस्माद् यस् यथोज कर्म अस्ति फल लोक विशेष झटि सिख्य महमुख्यथोक् भिन्न देवता पूजा करने वाले फल चाहने वाले कर्म प्रवृत्तम फल लोक विशेष झटि सिर्मजन्य फल इस्लोक में कर्म करने से शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है तस् मुख्यमार्मुख्यमस्त मुख्य मार्ग से भी ये इसमें लग जाते हैं का इस लोकों में अभिद्यय के लिए कोई सर्वि चाहते कोई इस लोकों में फल चाहते हैं मुख्य मार्ग से विमुख हो जाते हैं मानुषरलो का विशेषण क्षिप्र में ही लोके श्लोक में मानुसलोक को विशेषण दिया है किमर्थम इसलिए इत आशंका करके उत्तर देते है मनुष्य लोक ही शास्त्र अधिकार इस शास्त्रजन कर्म ज्ञान में अधिकार है लोकांतर से ही कर्म फल सिद्धि नास्ती अन्य लोग कर्म फल की स्थिति नहीं होगी ऐसा संख्या से अनुशास विशेषण से अनुशास माह क्षिप्रम ही मानुष्य लोक सिद्धि शीघ्र होता है यहाँ शीघ्र होता है कौन से अन्यत्र हुए में ही मानुष्य लोक ये विशेष माह अन्य सो भी कर्म फल सिद्धि में दर्शे भगवान मनुष्य लोक में शीघ्र होता है अन्यत्र किन्तु होता है क्षिप्रम ही मानुष्यल के विश्लेषण देने से अन्य स्वापी अन्य लोक में भी कर्म फल सिद्धि होती है ऐसा भगवान दिखाते हैं भगवान क्षिप्रम ही मानुष्य लोग कह करके भगवान श्रीकृष्ण कहते अन्य लोक में भी कर्म फल स्थिति होती ठीक है क्वचित कर्म फल सिद्धि अविलंबन होती अन्यत्र विलंबन विभागे को हेतु यहाँ तो कर्म फल स्थिति शीघ्र है और अन्य लोग कर्म फल स्थिति विलंब है न ये विभाग में क्या कारण है इत्यासंख्य सामग्री और भावाभाव है कार्य विलम्ब होने में कारण क्या है सब कारण है तो कार्य बन जाएगा और सब कारण नहीं है इकट्ठे नहीं हुआ तो कार्य में विलम्ब सब है, है हो गया एक दिन है सब कारण नहीं है कुछ बाकी है तो कार्य में विलम्ब होता है सामग्री होता कारण कलाप संपूर्ण कारण मिलने पर सामग्री करते सामग्री भावा भावा व्यायाम सामग्री भावे सही क्रम फल अविलंबे सामग्री भावे विलम्ब हो जाएगा जब सामग्री होगी तब तो कार्य कार्य होगा इत्या समाधि कर्माधिकार इति विशेष ऐसे बाटे मानुष्य लोके वर्णा समा वर्णा समाधि कर्माधिकार इति समाधि कर्म समाधि कर्माणि वर्ण सामि कर्मा कि पाठे समाधि वर्ण सर्माधिकार मनुष्यलोक वर्ण सकना कर्म अधिकार है इति अति का मनुष्यलोके कर्म फल सिद्धे शीघ्र तदिमुखा ज्ञान मगवैमुख कर उपसार कर्म फल सिद्धि शीघ्र है मनुष्यलोक तथा मुखा जो कर्म फल चाहते है उसके प्रयत्न करते ज्ञान मार्ग वही मुख्यम प्राय अधिकतर ज्ञान मार्ग से विमुख होते ऐसे उपचार करते तेसाम साम कर्माण फल सिद्धि क्षिप्रम होती कर्म जा, जा कर्म न जाता कर्म जाता बन्ना समाधि में अधिकारी बन्ना समाधि है अधिकार इस अधिकार वाले कर्मनाम नाम फल सिद्धि शीघ्र हो जाता है है जाती है कर्म जा सिद्धि मुंस्य। ठीक है मनुष्य हाँ ये हो गया मनुष्य लोकन कर्म फल सिद्धि शीघ्र होने से उसमें प्रयत्न करते हैं ज्ञान मार्ग से विमुख हो जाते हैं ये कहा गया श्लोकों को मनुष्यलोके चातुर्वर्ण्यम चातुराश्रम्यम द्वारण कर्माधिकार नि कारण पृथ्वती ये वर्णसम अकार मनुष्यलोक में चार वर्ण चारमे ब्राह्मण क्षेत्र वैश्वेश्ध चार्य वर्ण पृथ्धे ब्रह्मचारी गृहस्थ वाहन संयास धातुराश्र इसके द्वारा कर्म अधिकार नियम लोक में कारण पुष्ते महानुष वर्णाश्रदि कर्माधिकारो महान कर्म अधिकार के लिए वर्ण आसन अवस्था वन लोके नहीं नियमों यस्य संयम है टीकामी आदि आदिशब अवस्था विशेषा भी होती वर्ण प्रकार वृत्ताक चुन उत्थ प्रश्न वाला अथवा अन्य प्रकार से अतीत अनुवाद करके प्रश्न करते भाषा में अथ वर्णाश्रदभागो उपेता मनस्या मर्मावर्तन्ते सर्व कस्म कारण निर्णन तवे वर्तमान वर्तमान वर्तनते नागरोपेट मनुष्य वर्ण अवस्था से विभाग युक्त मनुष्य मर्तमान वर्तन थे मेरे मार्गो का अनुवर्तन करते सर्व पहले क्या है कस्ट पूर्ण कारण नियम, नियम आप के में तबे वर्तमान वर्तनते आपके ही मार्ग में अनुवर्तन करते हैं नियमत अन्य का नहीं क्यों आपके ही मार्ग में अनुवर्तन क्यों करते ये प्रश्न हुआ उसका उत्तर है चार वन ठीक है प्रश्न द्वय परिहित दोनों प्रश्न हुआ एक आपके मार्ग अनुसरण क्यों करते हैं? दूसरा हुआ और है कहीं कर्म फल स्थिति शीघ्र है कहीं विलम्ब रहे इसमें क्या कारण है नहीं मानुष्य लोक में नहीं मानुष्य लोक में चार वनों चार आश्रम है कर्माधिकारणियों इसका कारण क्या है एक प्रश्न है दूसरा प्रश्न हो गया आपके मार्ग क्यों वर्तन करता नहीं, कर, नहीं ये दोनों प्रश्न उत्तर देने के लिए कहते उच्चति, उच्य चातुवर्ण्यंग मैं सृष्ट गुणकर्म विभाग तस् कर्ता कर्ता व्यय चातुर्वण्यम चतुर्वण दिवस सातमी होता है चार वर्ण चतुर्वण्य मैरेशि ईश्वर सिस्टम बनाया और उत्पादित मुखमासी प्रधान विराट विराटपुरशा गुणकर्म विभाग सूण विभाग स कर्म विभाग आगे क्या है शुद्ध यह परमात्मा के से ग्रामीण क्षेत्र विशेषद्र गुणकर्म विभास गुण विभास कर्म विभाग तभी तव कर्तृत्वभक्तृत्वसम अस्मद आदितुल्य असर आशंक्य तस्य नहीं अच्छा बात नहीं, का कार्यता करते हैं यदि चारिवर्ण आश्रम आपने सृष्टि किया है तो कर्तृत्व है तो वक्तित्व तो तो होगा तो हमारे जैसे बराबर हो गया तो ईश्वर नहीं होगा अनुसर तो इसलिए करते कश्य करता राम अभिमान विधि करता राम अव्यम उनके करता अच्छा इस्लोक में चातुर्वर्ण महाश्रष्ट गुण करता राम अभिमान चारिवर्ण चार का सूटि करने पर भी मुझे अकर्ता राम अव्यम विधि मैं अकर्ता हूं सृष्टि करने पर भी अकर्ता समझो अर्थात तो क्या बात वा? कर्तृत्व वास्तव नहीं कर्ता होकर अकर्ता कैसे कहेंगे चार घंटे तो कर्ता आरम्भ में मान अकृता आरम्भ थी कर्ता होने पर भी अकर्ता समझो अर्थात अकर्तृत्व वास्तव है कर्तृत्व माइक है व्यावहारिक है वास्तव नहीं आध्यात्मिक तो कर्तृत्व पारमार्थिक कर्तृत्व नहीं यदि वास्तव कर्तृत्व हो तो अकृत कैसे होगा सर्प प्रार्थिवासी के वास्तव सर्प नहीं है जल दिखता है मधु में जल दिखने पर भी जल नहीं है इस तरह कर्तृत्व तो वाहन होता है व्यावहारिक दृष्टिया माई का वास्तव और कर्तृत्व तो नहीं है इसलिए कर्तारम्भ अक्रतारंभित जल होने पर भी जल नहीं है जल दिखता है कि जल नहीं है कर्तृत्व तो वाहन होता है अविद्यक नहीं, ये करता। ये नहीं।, नहीं नहीं ये नहीं। ये करता ठीक है निर्वाहक कथय विषम सृष्टि विषम सृष्टि करने वाले ईश्वर में सृष्टिवैषम्य का निर्वाहक संपादक कौन है एक ईश्वर है विषम सृष्टि अलग अलग क्यों करते एक ही प्रकार करना चाहिए कोई दुखी कोई सुखी कोई ज्ञानी कोई मूर्ख कोई चोर कोई पंडित ये सब इतने लक्ष्य लक्षण क्यों है सब एक ही प्रकार बनाना चाहिए उसका संपादक करते गुण कर्म विवाह गुण विवाह से कर्म विभाग गुण विभाग है न, न कर्म विभाग गुण विभाग से ही कर्म विभाग होता है गुण के अनुसार तेना चातुर्वण सृष्टि में एवं उपदिष्टा स्पष्ट है इसी के तहत चातुर्वणी की सी जिसका उपदेश किया गया उसकी स्पष्टीकरण है तत्र कैसे गुणकर्म विभाग है गुण कौन गुणा सप्तरो ब्राह्मण से समो दम तप इत्याधुनिक कर्मा गुण विभाग कर्म विभाग कैसे गुण विभाग है न करम विभाग गुण के विभाग से कर्म विभाग होगा सत्वरजत तम गुण विवाह को लेकर कर्म ब्राह्मण होता है सत्य प्रधान सत्तम प्रधान सत्व प्रधान शक्ति के प्रदान। प्रदान से उसका कर्म कैसे समूह दम तप इत्यादि ने कर्मा ये मुख्य उसके लिए समूह है अंतगुणोपम इंद्रिय दमन है तप आदि कर्म इस शक्ति के लिए ब्राह्मणों को सत्वोपसर्जन रज प्रधान से क्षत्रिय से क्षत्रिय शत्त्य। में सत्वगुण है रजगुण अधिक है सप्तगुण थोड़े में है सप्तम उपसर्जन यमिन उपसर्जन रज प्रधान रज प्रधान सत्य उपसर्जनश्च अस रज प्रधान क्षत्रिय होता है सप्तुण थोड़े गुण है रज प्रधान है शौर्य तेज प्रभृति में कर्म है सूरता सौर्य सूर्य से भाव शौर्य तेज प्रभु ये उसका कर्म है तम उपसर्जन रज प्रधान से रज प्रधान वैसे में राजा प्रधान है जिन क्षेत्रीय में राजा प्रधान होते समय उसके साथ सप्त गुण है थोड़े काम है और वैसे में राजा प्रधान है उसके साथ तमा है अधिकार सप्तो गुण अब तक कम है मुख्य राजा उसके बाद तमा है तमो उपसर्जन राजा प्रधान से से कृषि अधिकार में कृषि गोरक्ष वाणिज्य और रज उपसर्जन तम प्रधान से अशूद्र में क्या हो गया तम हो गया प्रधान रजा हो गया गुण शुद्र शश्रषाव तेनु कर्म शुद तेनुण से भिवाग, की सेवा गुण कर्म विभाग मैं सृष्ट गुण से कर्म विभाग विभाग से चार बंदकृष्टी टीका प्रश्नोदय प्रतिधान प्रकृत उपस प्रश्न का उत्तर उपचार करते तच चातुर्वण नान्यु लोकेश्वर अन्न लोकन नहीं यही अतो मनुष्य लोके विशेषण मनुष्य लोक में प्रमी मनुष्य लोके में मनुष्य लोके, लोके परम वर्णाधि पूर्वक कर्मने अच तत्र वर्णादे ईश्वरण शिष्टवाद न लोकांतरी तरण अभात ईश्वर वातर्वर्णाधि विभाग भागे नो अन्वर्तनते प्रश्न क्या था आपके मार्ग अनुसरण करते अन्य का क्यों नहीं और यहां वनासमाधि विभाग अन्य क्यों नहीं दोनों प्रश्न का मनुष्य लोक परम केवलम वन्नासमाधि पूर्वक के कर्म नहीं अधिकार केवल मनुष्य लोक के में ही वन्नासमा विभाग पुर। पूर्वक कर्म अधिकारे वर्णाधे ईश्वरीय सृष्टअवार मनुष्य लोक में ही ईश्वरीय वर्ण आदि वर्ण सृष्टि की न लोकांतरे अन्यत्र नहीं वननासम सृष्टि न कर्म एव तथा वर्ण आश्रदि अभा और ईश्वर में चातुर्णि विभाग भागी अधिकारी अनुवर्तन थे ईश्वर ने ही सृष्टि की चार वर्ण आश्रम विभाग वाले अधिकारी ईश्वर के मार्ग ही अनुवर्तन करते ये प्रश्न के आप कई मार्ग अनुसरण करते अन्य का क्यों नहीं क्योंकि उन्होंने सृष्टि की चार वर्ण आश्रम विभाग बनाया तेने वर्ण आदि तद व्यापार से चौष्टता तेन मत ईश्वर ने वर्ण आदि से आश्रम उनके व्यापार करना भगवान ने बनाया इसलिए तद तो अनुवर्तन से युक्त अनुवर्तन करना युक्त है तस् इत्यादि द्वितीय भाग अपर्ताराम अभियान द्वितीय भागे उसके द्वारा जिसका आक्षेप का अपोह्य अपहरण जिस आपिक की निवृति होती उसको पहले कहते अपोह्य चौद्यम यद्यम अपोह्य जो आक्षेप का समान होता है निवृति होती पुष्पाले तरी चातुर्वन्न सर्गादय कर्म कर्तृत्व तत्फल युजमित्व प्रश्न तरी यदि चारिवर्ण सृष्टि के कर्म आ चातुर्वण्य सर्गादय कर्म कर्तृता चातुर्वण चार सृष्टि सृष्टियात्म कर्म का अपकर्ता है यदि करता है तत् फलेना फलेना पाते तथा फलेना फलेश नहीं तद फलेना न युज से फल से युक्त हो गए यदि फल से तो हो कर्म कर तो है तो भौतित्व है और कर्तृत्व हो जाए तो नित्यम उत्तम नित्य नित्यम उत्तर नित्य ईश्वरीय क्या है कर्तृत्वत फल प्राप्त करेगी नित्य ईश्वरीय कैसा ये प्रश्न उन पर उच्चत है इतिहां पर प्रश्न ठीक है यदि चातुर्व्यदि कर्तृत्वाद्वर से प्रागूत नियमों अभिमत ईश्वर से चातुर्वणादि कर्तृत्वाद चार्य वर्ण चार्यसम को बनाने वाला हमसे ये नियम हो गया ईश्वर ही मार्ग अनुवर्तन करते अन्य का नहीं ये यदि कहेंगे तभी तद तो विषय सृष्ट आदि तनिष्ठ व्यापार से चर्मादिर निर्वर्तकवाद तत्फल तो से कर्तव्य हो तत्व प्रसंगा नित्य मुक्त आदित्य न से आदित्य के कार तो यदि चार ही वर्ण चार आश्रम सृष्टि करने वाले आते है तब विषय सृष्टि आते है व्यापार से चार ही वर्ण चार आश्रम विषय सृष्टि है फिर पड़े तो व्यापार धर्म आदि है इसका संपादक आप होगी फिर कर्म करेंगे तो उसका फल कर्म फल तो कर्ता को प्राप्त होगा तो फल से कर्त्या तो आप करता है सृष्टि करता है, तो फल आपको मिलेगा कर्तृत्व भोक्त प्रसंगा प्रसंग कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व ही, ही। कर्म फल करना कर्ता और भक्त भोगता हो तो नित्य मुक्त के हिसाब नित्य मुक्त नित्य ईश्वरी कैसे होगा सीधा होगा तो भगवान कहते तो उच्च थे कर तो उसका उत्तर देने का अभिप्राय क्या है माया कर्तृत्व परमात् कर्तृत्व इतविभाग जल दिखता है मरुभ में किन्तु नहीं है कर्तृत्व धान होता है कि किन्तु कर्तृत्व नहीं है माया है माया से कर्तृत्व परमार्थत अकर्तृत्व दोनों का विरोध होगा एक माया के कर्तृत्व और का कर्तृत्व एक में रास्व है दोनों वास्तु दोनों नहीं रहेंगे एक माया से कर्तृत्व एक अकर्तृत्व कोई आपत्ति नहीं नित्य मुक्तत्व आदि सिद्ध नित्य मुक्त आदि परमा सिद्ध है यदि उत्तर महा उच्यते यद्यपि माया संव्यवहारेन तर्म करता साम मैं कर्ता हूँ चातुण्य करता हूँ किसके द्वारा माया सम्यवहारे माया कृत व्यवहार से ही होने पर परमार्थ तो तो भी मिधि अकर्ता परमा तो अकर्ता अकर्ता ऐसा समझो टीका मैं मायावृत्तियाव्यवहारे नातुर्वण तत्कर्म से यद्य कर्ता मृत्ति माया की वृत्ति आदि से माया के कार्य आदि व्यवहार से चार ब्राचार्य आसम कर्म के यद्यपि करता में हूँ तथा भी। तथा भी तो माम परमार्थ तो अकर्ता माई के कर्ता होने पर भी पार्थिक मैं करता हूँ ये समझू अकर्तृत्वादी जो कर्तव्य वास्तव तो नहीं तो भवतृत्व तो वास्तव कैसे होगा इसलिए कहा गया अतएव अव्ययम असंसारिन चित्ती अव्यय अविनाशी में असंसारी ये समझू करता है ना वकर्ता अविनाशी न अर्थात पार्थिक कर्तृत्व नहीं है, अत असंसारी वित्ती है ईश्वर में कर्तृत्व भक्तृत्व दोनों वस्तुता नहीं है यदि कर्तृत्व हो तो नहीं तो कर्म कर्म फल संबंध भी नहीं हुआ ईश्वर से कर्तत्व तो तो वस्तुत्वभावे तो यदि वास्तव नहीं है तो ना कहे परमार्थिक नहीं तो कर्म तत्फल संबंध वास्तवा नहीं संबंध वैधर्यम ईश्वर में सिद्ध हो जाएगा फलित यू कर्मण कर्ता राम मां मन्से परमात अकर्ता हम कर्म का करता मुझे मानते हो चार बनना चार्य आसन सृष्टि करने वाले सृष्टि स्थिति प्रदय करने वाले ये कर्ता मानते हो परमार्थ ऐसा करता है क्योंकि क्यूँकी कर्म तत्फल संस्पर्श शून्यम ईश्वरम पश्यतो दशा फलम कर्म कर्म फल संबंध है मेरे में नहीं ईश्वर में कर्म नहीं है कर्म फल संबंध भी नहीं ऐसे ईश्वर को जो जानते है उसके ज्ञान के अनुसार फल भी दिखाते इस इस्लोको में भगवान नमाम कर्मा निलिमपति नमी कर्म फल नाम योजा नती कर्म यो भेद नमे इति मां कर्म कर्माणि नाम न लिमपनती कर्म, कर्म फल में सुधार नहीं कर्म के साथ मेरा लेप संबंध नहीं होता है वास्तव तो कर्म का संबंध नहीं क्योंकि कर्म अध्यस्थ और कर्म फल में मेरी इच्छा नहीं, नहीं। योग जाना जो इस प्रकार मुझे जानता है ईश्वर को स कर्म के न बध्य ऐसा जो जानता है कर्म फल वास्तव तो नहीं है लेप कर्म नहीं है ऐसा ऐसे जानने वाले कर्म से बंधनों को प्राप्त नहीं करता है नमान कर्मी तानी कर्मा लिम्पंती कर्म फल कर्म का संबंध नहीं है देहादि आरंभ आरम्भ न अहंकार अभा देहादि आरंभ करते न नहीं कर्म लेप कैसे होते देहादि दे आरंभ होकर के मुझे देहादि दे आरंभ को कर्म नहीं होते मेरा देहादि दे आरंभ आरम्भ नहीं होते क्यों नहीं होते अहंकार अभा देहादि अहम हो तब कर्म के साथ संबंध कर्म आरंभकों होंगे देहादि के आरम्भ का कर्म होंगे देहादी अहम बुद्धि होने पर ईश्वर सर्वज्ञ नित्य ज्ञानवान अहंकार नहीं देहादी अहम बुद्धि नहीं होने से कर्म जो कुछ करने पर माई का कर्म देहादी आरम्भ का नहीं होता ही ठीक है देखो ता नहीं कर्माणी ये शाम कर्मणाम अहम करता तब अभी मत जो करता को मानते ये शाम कर्मणाम आम करता तुम्हारा वो तो उनको समझो मेरा वस्तु तो लेप नहीं करते देह इंद्रिया दे आरंभ करते हैं नैसाम ना। कर्म नाम ईश्वर संस्पर्श अभाव कर्म का संस्पर्श ईश्वर में नहीं है जिसमे संस्पर्श होगा उसमें देहा आदि होगा देह इंद्रिया आदि दे आरम्भ होकर सुख दुख फल देगा ऐसा नहीं होता है तत् तत्कर्मास्थाया तथ तो? करणावस्थाए नहीं तत्कर्मा तो अनुष्ठान अवस्थायाम अहंकार अभाव हेतु करती थी कैसे बात है कर्म क्या है इसमें तो क्या हुआ कला से पूछो तत्कर्णावस्थायाम हाँ ठीक कर्ण का अर्थ क्या है ठीक तो हाँ है कर्ण तत्कर्ण अवस्था एम कर्ण क्या है कर्मानुसान है कर्म करते समय अहंकार अभाव कर्ण मतलब अनुसार कर्ण कर्म करना कर्णावस्था में अहंकार अभाव हेतु करो थी अहंकार देह आदि के साथ हम बुद्ध नहीं।, नहीं है, तो तो है।, नहीं है। कर्म अनुसार करते समय वही हेतु जिसके कारण देह ध्यान बनाई होता है अहंकार अभाव कर्म फल तृष्णा भाव ईश्वरम कर्मा न लिम क्या कर्म फल की तृष्णा नहीं उनसे ईश्वर में कर्म का लेप नहीं होता है नच नेश कर्म नाम फलेश कर्मों के फल में तृष्णा नहीं, नहीं उत्तम तो वह प्रपंच जी इसका ही विस्तार करते ये शांत तो संसार नाम अहम करता है कि अभिमान जे संसार में इस अभिमान होता में करता और कर्म सुस्पृहा तत्फल तो तो सुझा कर्म में करते तो अभिमान तत्फल स्प्रिया फल इच्छा है तन कर्माणी लिंपंती कर्म उनको लेप करेगा लेप क्या देहादे आरम्भ होगा जन्म देगा तदभावत नमाम कर्माणि लिम्पन्ती ऐसा नहीं होने से मेरे में कर्म फल का लेप नहीं होता है कर्म नहीं होता है ठीक है तदभाव कर्मसुअम करता अभिमान से तत्फलेश स्वभाव तदभाव कर्म में कर्तृत्व तो मन अहम कर्ता सिख अभिमान, अभिमान फलमीछा नहीं नहीं पदभा तो कर्म लिंप लिंपतिश्वर से कर्म निर्लपे क्षेत्र से कितने ईश्वर के साथ कर्म का लेपन होता है ईश्वर के कर्म फल इच्छा नहीं जीव हम को हमको क्या मिला क्षेत्र से कियतम आशंक्य उत्तरार्थ व्याचे कथित एवं यो अभी महाम आत्म तो अरे ईश्वर में कर्म नहीं और कर्म फल इच्छा नहीं इतने जाने से हम कर्म से बद्ध कैसे नहीं होंगे ईश्वर में कर्म नहीं है नमाम कर्मा निपति नम कर्म फल ईश्वर ईश्वर में कर्म नहीं कर्म फल इच्छा नहीं ऐसे दस सामान्य सवाल लोग जानते इतने मात्र से कर्म से बद्ध कैसे नहीं होगा इसलिए उसका अभिप्राय क्या है अन्य महान आत्मतुल अभी आती ईश्वर को आत्मतुल जानता है जैसे ईश्वर में कर्म फल का संबंध नहीं ईश्वर के आत्म जाने से अपने में भी कर्मफल संबंध नहीं है कि वह हम ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म उसके साथ कर्म फल का संबंध है कर्म नहीं कर्म फल संबंध नहीं ऐसे महान तो तुम्हें जानता है और कैसे नम करता ऐसे जानता है मैं करता नहीं हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ नम फल ऐसा जो जानता है दृढ़ मैं करता नहीं हूँ शुद्ध चिद्रपंग निर्विशेष आत्मा कर्म फल इच्छा नहीं है ऐसा जो जानता है सकर्म फिर न बद वो कर्म ऐसी बदधा रहेगा नहीं तो अन्य लोग करोड़ोपति जान लिया तो हमको क्या हो जाएगा गरीबी लोग देखता है वो करोड़पति मा, मालिक करोड़पति करोड़ोपति ये तो वृत्य तो वृत्य ही रहता है वो करोड़पति कहा जाता है जानने पर इसलिए ईश्वर इस में कर्म फल नहीं है कर्म फल की इच्छा नहीं कर्म नहीं है इतने जानने से कर्म से बद्धा नहीं होगा इसका अभिप्राय कैसे महान नमाम कर्मणी नमे कर्म फल इस प्राथि महानी जो हम अपनी मैं कर्म फल इच्छा वाला नहीं हूँ मेरे में कर्म के का संबंध नहीं है नमाम ऐसा जो जानता है कह जानेगा जी ईश्वर को आत्मत तो नहीं जानेगा अमअ ज्ञान होता है तो जैसे ईश्वर में कर्म फल नहीं है कर्म नहीं है ऐसे अमअमी ब्रह्म ज्ञान होने पर नमाम कर्माने ने लिमपनती नमे कर्म फल ईश्वर ये माम स्वना को जो जानता है कर्म भी नश्ति अर्थात अद्यत ज्ञान अहम सिंह ब्रह्म ज्ञान होने पर ही मैं कर्ता नहीं हूं ले कर्म होता है तो नहीं कर्म ऐसा ज्ञान होने पर ही सकर्म भी बध्यते नहीं तो इस नहीं मन से टीका मे अभिज्ञान प्रकार अभिनय अभिनय करते नहम कर्ता इत्यादि ज्ञान फल कथम कथयति सक बध्य टीका में कर्म संबंध हम विदु ऐसी ज्ञान में स्पष्टीकरण करने पड़ता है कर्म का सम्बन्ध संबंध नहीं है तस्या न देहादे आरम्भकानी करवाने भवन ऐसे ज्ञान जिसको हो जाएगा मैं करता नहीं हूँ ईश्वर का आत्मा तो नहीं जानता है कर्म अपनी इच्छा नहीं तो उसका भी कर्म देहादे आरम्भ नहीं होंगे न देहादे आरम्भ कानी कर्माने भगवंती अर्थ है